सत्यत्व का उपादन करना है बताना दिखाना है आत्मा में सत्यत्व है उसका प्रतिपादन करने, करने के लिए पहले सत्यत्व को तो जानना चाहिए सत्यत्व से लक्षण माह सत्यत्व किम पहले समझ में आए तब तो आत्मा में सत्यत्व है कैसा दिखाएंगे इसलिए आत्मा में सत्यत्व दिखाने के लिए प्रतिपादन करने के लिए प्रथम में सत्यत्व का लक्षण कहते हैं है सत्यंग जगत बाधे कंग साक्षि को ब्रूही साक्षी नत्व नत्व साक्षी का जगत साक्षी साक्षी किं ना साक्षिक भावराहत्य बादरहित सत्य होता है वायु रूप रहित तो है, है। रूप रहित तो का अर्थ क्या है वायु रूप रहित है तो रूप रहित तो शब्द का अर्थ क्या होगा रूपभाव रूपभाव वाला रूपभाव वाला को रूप रहित कहा जाता है वायु रूप भाव वाला है इसलिए उसको कहेंगे रूप रहित वायु रूप रहित है उसमें रूप राहित्य रहेगा रूप रहित में रूप राहित्यम किम रूप अभाव रूप हित्य का क्या अर्थ हुआ रूपा भाव बाधराहितम का अर्थ बाधा भाव बाधर होता है सत्य जिसका बाध नहीं होता है होता है बाध रहित सत्य है राज्य में सर्प देखते हैं कभी उसका बाध होता है इसलिए वो सर्प सत्य नहीं है बाध हो जाता है बाद रह सत्य होगा तो सत्यम किम बाधराहितम कौन से कभी भी बाध नहीं हो अभी बाध नहीं होता है आगे बाध हो जाएगा उसको सत्य कहेंगे राज्य में सर्प देकर भागते सम सम सर्प का बाद हो रहा है क्या नहीं नहीं होने पर भी उसको सत्य कहते इसलिए बाधराहित्य का कभी भी नहीं हो कह क्या स्पष्ट करते है त्रिकाला बाध्यत्म क्या कहते त्रिकाला बाध्यत्म तीनों काले में बाध नहीं हो तो सत्य होगा और देखते तो समय सप्न भी सत्य लगता है राज्य में सर्प भी सत्य लगता है डर कर भागते हैं इसलिए सत्य नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार जागृत प्रपंच दिखता है सत्य तो निश्चय हो जाएगा कभी बाध नहीं हो तो सत्य अभी बाध नहीं होने पर आगे बाध नहीं होगा ये निश्चय कैसे पता चलेगा ये अभी देखो ये सब पेड़ पौधे पहाड़ पर बतें उसको देखो आधा घंटा एक घंटा दे कर विचार कर को निश्चय कर बताओ कभी बाध नहीं होगा इसे पता चल जाता है देखने पर बहुत देखने पर निश्चय हो जाता है कि कभी बाद नहीं होगा सपने में ऐसे दिखता है नहीं बाद होता है जगने पर ऐसे दिखने पर भी बाध नहीं होगा आगे कैसे निश्चय करेंगे अभी बाध नहीं हो रहा है राज्य में जो सर्प देखकर डर रहे हैं बच्चा ढोकर होकर भाग रहे बच्चे बड़े आदमी भी भाग रहे सर्प समझ करके वो समय निश्चय होता है कि बाध हो जाएगा बाद हो जाएगा निश्चय तो क्यों भागेंगे इसलिए देखते समय ऐसा निश्चय नहीं होता आगे बाद नहीं होगा करके सत्यत्व तो के निश्चय कैसे होगा दिखने मात्र से सत्य कहेंगे सत्यत्म बाधराहितम ये सत्यत्व तो का अर्थ हुआ इसके आद रखना त्रिकाला बाध्यत्म अथवाध राहित अर्थ हुआ सत्यत्म आत्मा जगत बाध का एक साक्षी है जगत का बाध होता है जो दिखता है उसका बाध हो जाता है स्वप्न पदार्थ दृश्य है उसका बाद होता है नेत नेत की श्रुति है इति न इति न जो जो ज्ञान का विषय है वो नहीं है अनुमान भी करते हैं जागृत प्रपंच को पक्ष बना कर के प्रपंचो मिथ्या दृश्य रजु सर्पव स्वप्न दृश्य मिथ्या रजु सर्प मिथ्या है ये निश्चय है या नहीं जो दृश्य है वो मिथ्या है ये सारे जागृत तो प्रपंच भी दिखता है अब उस समय अनुमान करेंगे प्रपंच मिथ्या दृश्यत् स्वप्न दिशा को दृष्टान्त बना करके मिथ्या तो सिद्ध करते हैं। जगत का बाद हो जाता है नेह नानास्ति किंचन श्रुति है यह ब्राह्मण नाना किंचन नास्ति। नाना नहीं है सबका अभाव है नेत नेति करके सबका निषेध होता है ज्ञान होने पर सबका बाध हो जाता है तो जगत का बाद होगा जो कुछ दृश्य गेय पदार्थ आत्मा से भिन्न है वो सब मिथ्या है गेय दृश्य जितने सब क्योंकि स्वप्न दृश्य सारा प्रपंच सपना प्रपंच में सब दृश्य मिथ्या है या कुछ सत्य है सब मिथ्या है कभी सपना देखा स्वप्न देखा वर्षा हो रही नि जगह देखा बाहर वर्षा है तो सपने में जो वर्षा वो सत्यत है या नहीं सपने की वर्षा सत्य थी नहीं है सपन में वर्षा जागृत में वर्षा वो अलग बातें हैं। सपने में जो वर्षा देखते हैं वो सत्य है नहीं है स्वप्न पदार्थ सब मिथ्या है मिथ्या है? जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या है इस प्रकार सारा जगत जो दृश्य पदार्थ सब का बाद होता है निषेध होता है मिथ्या है नेत नेह नाना थी किंचन श्रुति कहती है अज्ञानी को बाध हो जाता है और विचार करने वाले भी दृश्यत्व होने से उसका होता है अनात्मा है आत्मा से भिन्न जो आपका दृश्य आप है आपसे भिन्न होने से वो मिथ्या है, है जड़ है जगत का बाध होता है संपूर्ण जगत का बाध करने के लिए साक्षी कोई चेतन होगा या नहीं कोई सत्य वस्तु चेतना रहेगा साक्षी रहेगा तो, तो बाध का निश्चय होगा सबका बाध का, का निश्चय हो किसको होगा चेतना चाहिए तो चेतन कोई ही सबके बाद का निश्चय होता वही साखी है किसका साखी जगत के बाद का जगत बाद का साखी आत्मा ही है चेतन ही है जगत बाद ही के नह, भी होती है। जगत के बाद का जो एक साखी है उसका बाद होने के लिए कौन साखी होगा सारा जगत को बाद करने के लिए साखी होगा चेतन आत्मा उसका बाध होने के लिए और कोई साखी होगा तन साखी को ब्रू जगत के साक्षी न आत्मा न जगत के बाद का एक साक्षी आत्मा है उसका बाध होने के लिए कह साक्षी से किम साखी कह साखी कौन है साक्षी के बिना निश्चय होगा कह से किन साक्षी को ब्रूही बताओ न तो असाक्षी कही सत्यी कविद्यमान साखी जिसके साक्षी नहीं कहीं कह। असाक्षी क कह। साक्षी के बिना बाध निश्चय होगा साक्षी का भी बाध हो जाता है साखी के बाद करने के लिए कौन साखी है कौन साखी के बिना उसका निश्चय स्वयं होगा अपने अभाव का निश्चय अपने को होगा तो अन्य साखी चाहिए अन्य कौन साखी है आत्मा से अतिरिक्त सब जगत है सब का बाद हो गया और साखी है जगत बाद का साखी एक है उससे अतिरिक्त कोई नहीं उसका बाद नहीं होगा उसका बाध होगा तो किस होगा कोई नहीं है किन साखी का न तो असाखी के इज्जत <Satya> साक्षी के बिना बाध निश्चय नहीं होगा इसलिए वो होगा सत्य जो संपूर्ण जगत के बाद का साक्षी है वह सत्य है यदि भी भी इसका हो जाएगा तो साक्षी बनेगा ठीक है में सत्यत्मती बाध शून्य सत्यत्व सत्यम अबाध्यम बाध्यम मिथ्य इति पूर्वाचार्य रूप बाध शून्य तम सत्यम सत्यत्व किम बाध शून्य बाध रही तत्व कहो वाद शून्यत्व को एक ही चीज है बाध शून्यत्म का अभाव जिसमें है वही सत्य है बाद बाद क्यों ऐसे कहा से निश्चय हुआ कहते पूर्वाचार्यों ने कहा है आचार्यों ने विभिन्न ग्रंथों में कहा सत्यम अबाध्यम अबाध्य ही सत्य होता है जब बाध्य वो सत्य होगा राज्यों में सर्व बाध्य बाध्य मिथ्या है बाध्य मिथ्या इति मिथ्यावेक सत्य मिथ्या का विवेक ऐसे करना जो बाध्य है वो क्या होगा मिथ्या और अबाध्य सत्य आत्म सत्य है क्यों अबाध्य है जिसका बाध्य होता है वह मिथ्या है ऐसे विवेक करने के लिए पूर्वाचार्य ने कहा है इसलिए सत्यत्व का अर्थ क्या करना अबाध्यत्व बाध शून्यत्म अस्तु अस्तु प्रकृति किम आयातम आह जगत अच्छा ठीक है सत्यत्म बाधरितम ये सत्य तो तो लक्षण हो गया किंतु प्रकृत आत्मा सत्य के निश्चय होगा प्रकृत क्या आया प्रकृत में ऐसा कहते जगत बाधे के साक्षी नाखी को ब्रूही जगत के बाध का एक साक्षी आत्मा है उसका बाध नहीं होगा यदि बाध होगा तो उसका साक्षी कौन होगा बताओ ठीक है जगत स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि सुप्ति आत्मनो किं साक्षी, साक्षी अस्य बाधस्य जगत सूक्ष्म ये सारा जगत सौ का हो जाता है यो यश्चय होता है सप्ति मूर्छा समाधि सु अविद्यमानता अभाव हो जाता है सरस्वती काल में स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लीन हो जाता है जगत भी अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाता है मूर्छा समाधि आदि में जगत का अभाव हो जाता है अविद्यमानता अविद्यमानता उसका अभाव स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि सारे प्रपंच का अभाव होता है अभाव का साक्षी कौन होता है आत्मा तत्साक्षित्व नहीं बर्तमान से आत्मा न जगत के अभाव का साक्षी होता है आत्मा आत्मा सौ साक्षी रूप से रहता है इसे आत्मा का बाध किम साखी कहो कौन उसका साक्षी होगा किम साखी क में बहुग्री समासे कह साक्षी अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से बहुग्री समास है ये सूत्र याद रखना अनेक मन्य पदार्थ ये बड़ा बहुत स्थान में इसका प्रयोग होता है कह साक्षी कौन इसका साखी है बा का उसका अर्थ है न को भी साक्षी विद्यति आख्य पे कौन इसका साक्षी अर्थात कोई साक्षी नहीं है जिसका साक्षी नहीं उसका निश्चय होगा तुुुुुुुुु... नहीं होगा न को साक्षी साक्षी कोई साक्षी नहीं है असाक्षी को आत्मा संख्या असाक्षी को पी आत्मा साक्षी कोई नहीं होने पर भी आत्मा का बाद क्यों नहीं होगा कोई साक्षी नहीं रहे तो भी आत्मा का बाध क्यों नहीं होगा अभाव क्यों नहीं होगा ऐसा शंका कौन से कहते आशंका न तो असाक्षी कह सते साक्षी के बिना अभाव का निश्चय कैसे होगा आत्मा साक्षी है सब जगत के अभाव का साक्षी है और आत्मा का भी अभाव हो जाएगा बाध हो जाएगा उसका फिर साक्षी कौन रहेगा और बिना साक्षी आत्मा के अभाव का निश्चय कैसे होगा साक्षी का बाध नहीं माना जाता है उसका अर्थ करते है साक्षी तो अन्यथा रहित अन्य साक्षी रहित किसका बाद होता है बिना साक्षी? ऐसा नहीं न अभिप ग ऐसा नहीं मानना चाहिए नहीं माना जाता है साक्षी के बिना बाध मानेगे तो फिर जिस किसका बाद कोई भी कह देगा बिना साक्षी यदि कहेंगे तो बोलने वाले को फिर कौन रोकेगा सबका बाद कहेगा अपना ही सबका ये अति प्रसंग होने से साक्षी के बिना बाध नहीं माना जाता है और आत्मा का बाध होने के लिए कोई साक्षी नहीं है इसलिए आत्मा का बाध नहीं होगा बाद नहीं होगा तो आत्मा सत्य होगा बाद नहीं होने से ही आत्मा सत्य है सत्य तम कि दृष्टानते न स्पष्टयति अभी जो कहा गया है उसको ही दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं जो आत्मा है सबके अभाव का साक्षी है कैसा है उसको दिखाते हैं अपनी मुहूर्त ह्यमूर्त शिष्य शक्यु बाधि स्वं ते, ते शिष्यद मृत को अपनयन हटाना गृह के अंदर जितने मृत पदार्थ है घाट पुस्तक आदि है वस्त्र आदि है ऐसा सब मृतक को हटाओ मृतत्व क्रियावत्व इनको सब हटाओ पृथ्वी जल तेज मृतक कहते और भाई भी मूर्त है सब को हटा दो आकाश मृत है नहीं, नहीं है आकाश को, को हटा देगा हटा दे वो सब को हटा देने पर आकाश रहेगा सब को हटा देने पर मूर्त को कर दिया, अमृतम शिष्यते, अमृतम ही व्यत आकाश अमृत है मूर्त नहीं है और है उसमें क्रिया नहीं होती अमृतम व्यत शिष्यते, आकाश ही रह जाता है सब मृत हटाएंगे तो आकाश रहेगा आकाश रहता है इसी प्रकार शक्य सुधित सुध जिनका हो जा सकता है बाधितुम सक्यम जिसके बाध हो सकता है वो तो का बाध करो अपने से भिन्न का बाध होगा नेत नेत नहीं नहीं करेगी इति न इति न इस प्रकार इस प्रकार इदम तो ये जिस किसी धर्म से विचित हो करेगी जो ग्रहण होता है जिसका ज्ञान होता है सबका निषेध करना इदम न इति न इति न जैसे जैसे प्रकार नाम रूपात्मक जो जो पदार्थ सब सब है सबका निषेध करो सबका निषेध हो सकता है शक्यु अपनयन करने के लिए निषेध करने के लिए हो सकता है नाम रूपाधि सबका निषेध हो जाएगा शक्य बाधिते शु बाधितेश जो बाधितुम शक्यते ते कर्तुम शक्यते जो निराकरण किया जा सकता है और निराकर तुम किया जा सकता है तो उसको कहेंगे सक्यम निराकर सक्यम जिसका निराकरण हो सकता है अपने से भिन्न नाम रूपों का सबका निराकरण किया जा सकता है शक्य सुधितेश सु, उनका बाध होने पर अन्ते यथ शिष्य तदे सबका निराकरण करो सबका निराकरण जो दृश्य पदार्थ ग्ञ पदार्थ प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि जिस प्रमाण से जो ज्ञात होता है सबका निराकरण कर दो देहादि का भी निराकरण हो जाएगा सब सबका निराकरण करने के बाद अंत में जो रहेगा वही आत्मा है है सब सबका निराकरण करने पर अपना निराकरण भी अपने कर लोगे नहीं नहीं अपना निराकरण नहीं हो सकता है अपना निराकरण अपने करेगा तो अपना कर तो कहाँ रहेगा कहा बताएगा मेरा ही निराकरण में कर दिया बताने वाला क्या हो तो निराकर हो गया अपना निराकरण नहीं हो सकता है बाकी सबका निराकरण हो जाएगा अंत में सबके बाखी सबके अभाव का साखी कोई रहेगा रहे रहे। कौन रहेगा अपना स्वरूप अपने से कोई नहीं रहा वही रह। तदेवतत तदेवतत वही आत्मा है बाध आत्मा ही है ठीक है मैं अपनी मूर्तेशु गृहादेश अपनी गृह निस्सारितेश अपनी तुम मूर्तेश घटादि मूर्त है गृहादिगते घटादिशु गृह के अंदर हो जमीन के अंदर हो जो मूर्त पदार्थ है उनको हटा देने पर अपनीसु गुहादि गृह हो गृहादिशु गृह है घर से हटाया जैसे किसी स्थान से हटा दिया गृहदिभ्यो निस्सारितेश अपनी तो का अर्थ क्या अपनयन कर दिया निस्सारित तो कर दिया बाहर हटा दिया निस्सारितेश सत्सु हटा देने पर आकाश का कोई हटा सकता है यथा अपनेतुम अशक्यम आकाश भशिष्य नक्युम सक्यम आकाशम अपने, तुम सक्यम नहीं, नहीं। अपने तुम असक्यम न भ ही बचता है नवशिष्य सबको हटा देंगे भाई को भी हटा सकते हैं भाई को भी हटा देते हैं किंतु आकाश को कोई नहीं हटा सकते है एवं स्व व्यतिरित मूर्ता मूर्तु सक्येसु सक्येसु किसका निराकरण कर सकते हैं अपन से भिन्न का नेति सत्सु स्व्यतिरु मूर्तिमूर्तीियाँ शक्यु नेतिराषु सत्सुअवसाक्षिव बोधोवशिष्य सहित आत्म स्व्यतृत सु व्यत भिन्न अपने से भिन्न जितने कौन भिन्न है मृत और अमृत पृथ्वी जल तेज है मृत अमृत है अमृत आकाश का भी अपने से आकाश आप से भिन्न है ये का निराकरण हो जाएगा हटा नहीं सत्य घर से किंतु निराकरण हो जाएगा मिथ्या है दृश्य है उनसे स्वप्न में आकाश का दिखता है दिखता है वो आकाश सत्य है मिथ्या है वो आकाश भी मिथ्या है जल जानपुर आकाश रहता है बहुत लोग कहते ये सब जगत मिथ्या मिथ्या कहते हैं ठीक है जगत मिथ्या है नष्ट हो जाएगा आकाश कहाँ जाएगा आकाश तो रह जाएगा क्योंकि वैज्ञानिक लोग बड़ा जोर से कहेंगे आकाश तो आकाश कहाँ चले जाएगा अब नायक लोग बड़ा जोर से कहेंगे आकाश नित्य है कहाँ चले जाएगा ना? तो उनसे पूछो स्वपन में जो आकाश दिखता है वो कहाँ जाता है सपन ही तो आकाश दिखता है जगन पर रहता है सब पदार्थ चलेगी सपना का आकाश रहता है नहीं रहता है इसी प्रकार मिथ्या होने का रहेगा नहीं सबका आकाश का भी निराकरण हो जाएगा सव व्यतरित जितने मूर्ता मृत नाम रूप सब को दे आदिशु दे का निराकरण हो जाएगा इंद्र का आपका आपकाश्य गे जो गे सब का निषेध हो जाएगा सब का निषेध करने पर सब जिन जिनका निराकरण हो सकता है कैसे निराकरण होगा किस प्रमाण से श्रुति प्रमाण है नेत नेत इति न इति नकार इती, इती जो प्राप्त होता है सब सबका निषेध करना जितने सब धर्म विशिष्ट जो कोई धर्म ज्ञान क्या विषय जो कुछ है सबका निषेधि प्रमाण से निरा ससु निराकरण के बाद सबका निराकरण हो जाएगा अंत में निराकरण करने वाला का निराकरण करने वाला रह जाएगा निराकरण का साखी अंत सर्व निराकरण साक्षित्व सबके निराकरण का साखी सबका निषेध का साखी निषेध शेषो जयतात शेष गजेंद्रमोक्षम हे निषेध शेषो अशेष है निषेध का शेष वो रहे जयता तेष निषेध का शेष है सब निराकरण के साक्षी रूप से यो बोध अवशिष्य जो ज्ञानी रहता है सैव बादरित आत्मा वही छीद्र पर ज्ञान ही बाधरहित अर्थात सत्य है और वही आत्मा है ओम अतः इति इति आत्मच्य शेषे प्रतीयम प्रतीयम ज्ञा ज्ञान का विषय जो जो जाने जाते हैं प्रत्यक्ष दिखा जाए अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से किसी भी प्रमाण से जिनका ज्ञान होता है उस वो अमाना, अमाना, के सब हो गया ज्ञामान प्रत्ययमान ज्ञान के विषय सब सबका निषेध करने के बाद जिन जिनका ज्ञान होता है सबका निषेध कर दिया सब सबका निषेध करने पर कुछ रहा ही नहीं न किंचित अवशिष्य हाँ कुछ निषेध नहीं हुआ तो बच जाएगा सबका निषेध कर दिया न किंचित अवशिषति कुछ नहीं रहता है तो अतः कथम शिष्यते या तदे फिर कहते सबका निषेध करने पर जो रहेगा वही आत्मा है सत्य है फिर कुछ रहता ही नहीं सबका निषेध कर दिया देखा सबका निषेध हो गया और कुछ नहीं रहा तो ये शिष्यते या तदे ये कैसे कहते हैं? इतने अवशिष्ट से आत्म तो जो रहेगा उसको आत्मा कहते हो और कुछ रहता ही नहीं सबका निषेध हमने कर लिया कुछ रहता ही नहीं फिर किसको आत्मा कहेंगे कथम आत्मा तुम ऐसा शंका करते है धे न किचिच्चे यि तदव भाषा एवं निर्बाधं भाषा तबदस्ति शंका <intenting> सर्वधे न किंचित शिष्य बाधे न किंचित शिष्य न किंच न, न, न, न, न कि शिष्य न किंचित कहते न कि जो कहते हुए नबके बाध होने पर न किंचित शिष्य न किंचित शिष्यते कहने के लिए सबके अभाव को जानने वाला कोई रहेगा नहीं तो कह न किंचित किंचित किंचितिष्यम शिष्य किम शिष्यते न किंचित शिष्य शिष्यते नहीं शिष्यते किम शिष्य थे न किंचित कहते न किंचित शिष्य आपे नकिंचित रहता है कहते नकिंचित कहने के लिए शिष्यते कोई रहता है अवशिष्ट उसको नकिंचित शब्द से आप कहते हो जो सबके बाद का साखी वही बच गया उसको आप वो कहने के लिए कुछ नहीं रहता है न किंचित शिष्य कहने के लिए सबके बाद का साखी मानना पड़ेगा उसके ज्ञान मानना पड़ेगा सबके बाद का ज्ञान मानना पड़ेगा वही ज्ञान के बिना न कैसे कहोगे ये न जो कहते हो यह न किंचित तदेव तुम न कहते हो ना तदेव तत्व है आत्मा हुई न किंचित किंचित तदेव शिष्यते शिष्यते का कर्ता है उसको न किंचित शब्द से आप कहते हो जिसको तुम न किंचित कहते हो वही आत्मा है सत्य है क्यूँकि सबके अभाव को जानने वाला कोई होना चाहिए तभी न किंचित कहोगे न किंचित शब्द प्रयोग करने के लिए सबके अभाव का ज्ञान मानना पड़ेगा उसको न शब्द से कहो आत्मा शब्द से कहो कुटस्थ शब्द से कहो शब्द में हमारा आग्रह नहीं शब्द भी मिथ्या इसलिए किंचित शब्द से जिसको कहते वही आत्मा ब्रह्म है यंचित तदी वो तत्त वो कहता हैं हम तो कहते न किंचित कुछ रहता है नहीं अब कैसे कहते वही आत्मा है कहते भाषा है आत्ते के भाषा केवल भिन्न है हम घटक कहते कोई घड़ा कहेगा कोई कुंभ कहेगा कोई कलश कहेगा अर्थ तो एक रहा हम कहते आत्मा कुटस्थ साखी है अब केवल अब न किसी शब्द से कोई कहे कोई शून्य शब्द से कहो कोई एक तत्व जी मान लिया किसी भी शब्द से कहो कोई हमारा विरोध नहीं है ब्रह्म शब्द आत्म शब्द भी लक्षणा से ही अर्थ को बताते हैं। सिद्धा यतो यथो बातनते अप्राप्य मन सा कोई शब्द शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को सिद्धा नहीं कह पाएगा अत व्याम चकितमअि श्रुतिरअी महिन्न स्त्रोत्र में जिनको आदि उनको मालूम होगा ये है न शब्द से जिसको कहते हो वही आत्मा है भाषा एवं भाषा भी भिन्न है निर्वाधन तो तो तो मानना पड़ेगा किंचित कहने के लिए सबके अभाव का साक्षी कोई मानना पड़ेगा या नहीं पड़े। उसका बाध होता है निर्बाध वस्तु तो मानना पड़ेगा ठीक है सर्व बाधि न किंच अवशिष्य तथा प्रयोग सिद्ध ये सर्वाभाव ज्ञान अवश्य अवश्य हो तुम तुम्हारे द्वारा ये मानना पड़ेगा तथा प्रयोग ऐसे न किंच के लिए सबके अभाव को विषय करने वाले ज्ञान मानना पड़ेगा सबके अभाव को विषय करने वाले ज्ञान अवश्य अभिपेतव्यम अभिपेतव्यम स्वीकर्तव्यम अभी, अभी, अभी उप ईन धातु स्वीकार करना चाहिए अत अतः परिहरति वही सर्व अभाव का साक्षी रूप जो ज्ञान है वही हमारा अभिमता आत्म स्वरूप इस अभिप्राय से कहते हैं यन किंचित जो न कहने के लिए ज्ञान मानना पड़ता है वही आत्मा है न किंच न चैतन्य मुख्य तदेव तक ब्रह्म न किंचित शब्द से भी जो चैतन्य कहते हो क्योंकि सब के बाद के साक्षी ज्ञान मानना पड़ता है और ज्ञान के बिना आप न किंचित नहीं कह सकते तो हो तो न किंचित शब्द कह करके जो चैतन्य आप कहते हो तो ही ब्रह्म है न ना, ना। ना किंचित अभाव वाचक है न किंचित शब्द चैतन्य उचित न किंचित हम कहते कुछ है ही नहीं ये तो अभाव का वाचक है न किंचित कुछ है ही नहीं अभाव आचक शब्द है न किंचित अभाव को कहने वाले न किंचित शब्द उसी शब्द से चैतन्य कैसे कहा जाएगा आप तो न किंचित शब्द से जो चैतन्य कहते हो वही ब्रह्म है न किंचित तो कुछ है ही नहीं सबका अभाव हम कहते चैतन्य कैसे कहेंगे ऐसा संकाहन से आगे उत्तर देते साक्षी नो अवश्य अभिपेयत्वा अवश्य अभिपेय बाध के साक्षी को अवश्य ही मानना पड़ेगा सबके अभाव के साक्षी मानना पड़ेगा नहीं तो सबका बाध हुआ कैसे कहोगे अवश्य अभिधायक अभिधायक वाचक शब्द में ही विवाद है वाचक शब्द में हम कोई कह कोई कही कोई आत्मा कोई कहेगा ब्रह्म आप कह तो न किंचित केवल अभिधायक के वाचक शब्द में विवाद है अभिधेय अर्थतिक मानना पड़ेगा कोई वस्तु है सबके बाद के अविधे अर्थ उसमें कोई विवाद नहीं है भाषा एवं अत बाध साक्षी साक्षी इत्यादि अत्र बाध्यक्षी प्रत्येगात्मा में भाषा ही भिन्न भिन्न है भाषा क्या कोई हम कहता साक्षी कुटस्थ आत्मा ब्रह्म चैतन्य आपको ही ही न किंचित भाषा ही शब्द ही भिन्न है निर्बाधम बाधरा बाधर तु तो विद्यते एव निर्बाध का बाध रहित कौन सबके अभाव का साक्षी रूप तु तो विद्यते हे वही आत्मा है वही सत्य है ओम निर्बाधम तावस्ति पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमुदच्यसे पूर्णशा पूर्ण मेंवशिष्य शाति शांति शाति